तो कल विशेषण देकर बता दिए थे अनुभवत्वावच्छिन्न कहने से दंड ज्ञान आपकावच्छिन्न रूपी कारण से विशिष्ट दंडी पुरुष प्रत्यक्ष में ज्याप्ति तब निवृत्त हो जाता है तब कहते हैं कि जी यदि ऐसा है तो लक्षण में पहले आपने स्मृति हेतु शब्द क्यों दिया था? अनुभव ध्वंस में अति व्याप्ति करने के लिए क्योंकि अनुभवजन्यम स्मृति मैंने भावना यदि ऐसा लक्षण करते हैं अनुभव जन्य है भावना इतना ही लक्षण करेंगे तो अनुभव जन्य कौन है अनुभव ध्वंस उसमें अति व्याप्ति निर्वाण करने के लिए स्मृति भी तो आपने शब्द थी अब वो अपने अपने वृत्त हो गया क्योंकि अनुभवत्ताविन्न अनुभव कहने से तो अनुभवत्ताविन्न अनुभव जन्य अनुभव ध्वंस अनुभव ध्वंस के प्रति अनुभव जो कारण है वो प्रतियोगित्व कारण नहीं जो अनुभव है वो ध्वंस के प्रति तो कारण है अनुभवत्व प्रतियोगित्वा अवच्छेद कितना फर्क पड़ रहा है दंड ज्ञान जो अनुभव है वो दंडी पुरुष अनुभव के प्रति कारण है ठीक अनुभवत्वावच्छिन्न जो है यदि हम लेते हैं तो वो भावना के प्रति है इसको ज्ञानत्वावच्छिन्न कर दो दंडी पुरुषा के प्रति कारण और प्रतियोगित्वावच्छिन्न ये जो है ध्वंस के प्रति इसका अनुभव किस चीज का विशेषण है अनुभव का विशेषण है तीनों। अनुभव वह पुरुष के प्रति कारण है। अनुभवता अभी इसी विशेषण से पहले अनुभव निवारण करने के लिए जो स्मृति हित शब्द दिया था अब जरूरत नहीं है इसके लिए आपने शब्द दिया था आ, क्या स्मृति हेतु तो शब्द ध्वंस में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए स्मृति हेतु शब्द आपने जो दे दिया वो तो जरूरत नहीं रहा क्योंकि अनुभवत्वचिन्न अनुभव को हम भावना के प्रति कारण करने कहने से वो अतिव्याप्ति होगा ही नहीं अनुभव ध्वंस में क्योंकि अनुभव ध्वंस के प्रति अनुभव जो कारण है वो प्रतियोगित्व ना कारण है न कि अनुभवत्व नशेषण इस के द्वारा इसमें भी अतिव्याप्ति निवारण हो गया इसमें भी अतिव्यापति निवारण ध्वंस अनुभव ध्वंस में भी अति व्यावारण हो रहा है दंडी पुरुष प्रत्यक्ष भी जो अति व्या था वो भी निवारण एक विशेषण से ही हो सकता है तो यह विशेषण जो विशेशन जो विशेषण था विशेष पहले इसकी कोई जरूरत नहीं रहा यह पूर्व पक्ष कहेगा यह दूसरा भाग आज शुरू हो रहा है स्मृति हेतुत्व विशेषण व स्मृति हेतुत्व तो रूपा विशेषण था वो व्यर्थ हो जाएगा यदि आप दंडी पुरुष के प्रत्यक्ष में निवारण करने के लिए अनुभवत् दे देते हो अनुभव में कारण करते हो तो दंड ज्ञान जो कारणता थी अनुभव में दंडी पुरुष के प्रति उसमें अति व्याप्त निवारण स्वतः हो गया जैसे वैसे अनुभव ध्वंस के प्रति जो अनुभव में कारणता थी वह प्रतिवितवचना कारणता होने से अनुभवत्ण का नहीं है आज अनुभव ध्वंस में भी अति व्याप्ति इसी से निवृत्त हो सकता है तो स्मृति तो हेतु में अति व्यक्ति निवारण करने के लिए जब शब्द दिया अनुभव में अति व्यक्ति निवारण करने स्मृति हेतु तो शब्द जो दिया है वो व्यर्थ है, है तो तो क्यों तद ही अनुभव अति व्याप्ति वारणा प्रागुपाप्तम यहाँ एक पंक्ति कुछ पुस्तकों में नहीं है लिख लेना जिनकी यहां नहीं है क्या पाठ है तथि अनुभव ध्वंस व्याप्ति है ना वारणा जिनके पुस्तक में नहीं है वो लिख लें अति व्याप्ति वारण करने के लिए ही स्मृति हेतु विशेषण आपने ग्रहण किया था अब उसकी जरूरत नहीं रहा नहीं यथोक्ता तो अनुभव जनवक्षायाम अनुभव ध्वंस अति व्याप्ति से आप विन्न अवच्छिन्न कारणता कार्यता आप भावना में स्वीकार कर लेते हो तो अतिव्या प्रसिज्यते अतिव्याण प्रागुपात नहीं अनुभवजन्य कक्षाया अनुभव अनुभवध्वंस अति व्याप्ति ही अनुभव मैंने अनुभव जो अभी लेटेस्ट जो बोला हुआ है अनुभव यदि आप मान लेते उतने से ही अनुभव ध्वंस निवृत्त हो जाएगा कैसे समझा रहे तथा ही ध्वंस प्रति प्रतियोगिना कारणत्व प्रतियोगित्व रूपेण ध्वंस ध्वंस रूपी कार्य के प्रति कारण जो प्रतियोगी कैसे होता है प्रतियोगित्व कारण होता है प्रतियोगी जैसे घट घटध्वंस के प्रति जो घट कारण है घटत घट कारण नहीं है क्योंकि घट ध्वंस किसका हो रहा है एक घट का ध्वंस हो रहा है जो एक घट का ध्वंस हो रहा है उसे प्रतियोगी वो एक घटी सारी दुनिया भर का घट जो घट ध्वंस हो रहा है वही घट उस घट ध्वंस के प्रति कारण होगा दुनिया भर का घट तो नहीं है ना इसीलिए अवच्छेद क्या होगा प्रतियोगिता फिर तो आप घटक ले लोग घटक घटघ से क्या हो जाएगा सकल घटा का संसार का और सकल घट का प्रतियोगी नहीं है इसलिए जब भी मैं कहता हूं जब घटकध्वंस का प्रतियोगी घट है प्रतियोगी तो अवच्छेद क्या होगा प्रतियोगित आवच्यक है ना नहीं लेना, तो लेना। यह ध्यान रखना हमेशा पटध्वंस हुआ उसका प्रतियोगी कौन है पट प्रतियोगिता कौन है प्रतियोगित्व उस पट में उस पटध्वंस के प्रति एक प्रतियोगिता नाम का धर्म माना जाएगा कि यह पटध्वंस का प्रतियोगी कौन है पट पत। उस पट में रहेगी प्रतियोगिता उस प्रतियोगितावच्छिन्द प्रतियोगित्व होगा तो प्रतियोगिता अवच्छिन्न प्रतियोगिता जो पट है वही पटध्वंस के प्रति कारण होगा न कि पड़ताव पट वो कारण नहीं है पड़ध्वंस के प्रति क्योंकि दुनिया भर के सारे कपड़े थोड़े चल के राख हो रहे यानी इसलिए ध्वंस के असामान्यम है कोई भी उसका प्रतियोगी हो गए लेकिन उसका अवच्छ सदा प्रतियोगित्व ही होगा तत्त वस्तु का धर्म नहीं लेना अतएव अनुभव ध्वंस के प्रति जो अनुभव प्रतियोगी हो रहा है उसका वचन क्या होगा प्रतियोगित होगा न कि अनुभवत्व इसलिए प्रतियोगिता वचन अनुभव के प्रति कारण होगा एक ही अनुभव है कारण हो रहा है इन अलग अलग वस्तु के प्रति अलग अलग अवच्छेदन कारण बन रहा है दंडी पुरुषित्यागर प्रत्यक्ष अनुभव के प्रति जो दंड ज्ञान दंड ज्ञान अनुभव है वो कारण है भावना के प्रति अनुभवत्व अनुभव कारण है ध्वंस के प्रति प्रतियोगिता अनुभव कारण हो रहा है समझा रहे हैं ध्वनसत्ताविन्न प्रति प्रतियोगिना कारणत्व प्रतियोगित्व रूपेण जो भी प्रतियोगी कारण होगा उसका अवच्छेद होगा प्रतियोगित रूप से हमेशा कारण बनेगा तत्त ध्वसत्ता प्रतिचा तत्व प्रतियोगी व्यक्ति है तत्त व्यक्तित्व इसलिए क्या होगा तत्त जो ध्वंसात्मक ध्वंस जिस घट का ध्वंस हो रहा है उस घट एक घट में ध्वस हुआ तो एक घट ध्वंस के प्रति उस एक घट में उसके जो प्रतियोगित्व है वही कारण होगा इसलिए कहते हैं तत्त ध्वंसिन्न प्रतीक्षा तत्त प्रतियोगी व्यक्ति कारण बन रहा है तत्त प्रतियोगी व्यक्ति में तत्त व्यक्तित्व नहीं वही बनेगा तो क्या कह सकते हैं आप ना? तो ना। जिस अनुभव का धन सुवा, जिस अनुभव का धन सुवा, उस अनुभव व्यक्ति को लेना यह अनुभव जिसका ध्वंस हुआ है उस अनुभव में रहने वाला प्रतिविधतावच्छन अनुभव का अनुभवी ही अनुभव ध्वंस के प्रति कारण इसलिए वही कारण होगा ऐसे प्रत्येक को व्यक्ति विशेष रूप में नहीं लेना पड़ेगा सामान्य जाति को लेकर होगा तो सारा संसार वस्तु क्या हो जाएगा ध्वंस के प्रति कारण हो जाएगा लेकिन ध्वंस सकल पदार्थ हो नहीं रहा है सकल घटगा नहीं है सकल पटगा नहीं है किंचित घट य पटका हो रहा है इसलिए तत्क तो व्यक्ति विशेषत्व नहीं हमें लेना पड़ेगा जैसे कौन मर गया पूछा अरे रामलाल राम का आदि मर गया अरे रामलाल नाम का व्यक्ति तो सैकड़ों हैं। क्या दुनिया भर के सब रामलाल मर गए आगू कहना नहीं बोलिए श्यामलाल का बेटा रामलाल वो मरा श्यामलाल पुत्र का आवचन करना पड़ा रामलाल को तो बाकी रामलाल तो कोई और, और पुत्र तो है ना हैं? वो भी का है। तो दादा का हो दादा ना नाम लो, फिर गोत्र बदल लो तो कहीं है ना लोग में जाना पड़ता है अतिव्याप्ति होते रहेगा तो नहीं जब तक अतिव्याप्ति पूर्ण निवृत्त नहीं होता है तब तक, तक विशेषण को देना पड़ेगा इसे तत्त व्यक्ति विशेष में ही हमें प्रतिविधाद लेना सरलोता एक तत्व व्यक्तित्व नहीं वह इत्यवंस प्रतियोगि कार्य कारण भाव इसी प्रकार हमेशा ध्वंस और प्रतियोगी के बीच में कार्य कारण कार्यता निरूपिता या अनुभव निष्ठा कारण था इसलिए सामान्यम क्या बन रहा है ध्वंसनिष्ठ जो कार्यता है कौन सा ध्वंस अनुभव ध्वंस निर्णय अनुभव ध्वंसनिष्ठा या कार्यता वह कुछ निरूपिता अभवन कारणता कारणता वह केंद्र धर्म्छिन्दे तम्छेद्या प्रतिवेदा अथवा तत्व्यक्ति तचव जिस अनुभव उसी अभव त्यक्ति अथवा प्रतिलो न तो अभवत्व ना अनुभव ध्वंस का कारण अनुभव जो का अवच्छेद अनुभवत्व कभी नहीं हो सकता क्योंकि अनुभवता सकल अनुभव का ध्वंस नहीं हो रहा है सकल अनुभव ध्वंस होगा तो आगे अनुभव ही नहीं होगा लेकिन आगे भी अनुभव हो रहे हैं इसलिए अनुभवता अवच्छेद अनुभव अनुभव ध्वंस के प्रति कभी कारण होता ही नहीं जब तक जिंदा है तब तक अनुभव होते रहेगा कुछ ना कुछ होता मरणोत्तर काल में भी अनुभव होता है वो बोल नहीं पाता मरण पूर्वकाल में भी कई अनुभव है जो बोल नहीं पाते इन अनुभव तो होता ही है चलो पूछते हैं ना मरता वालमी से बगल में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला करके आ कर देता है वो बोल नहीं पाता क्या करें सुन तो रहा है लेकिन बोलना बंद पहले होता है सुनना पहले बंद नहीं होता बोलना बंद पहले होता है बाद में सुनना बंद होता है बाद में देखना बंद हो जाता है एक क्रम है सामान्य रूप है। सुन रहा है नहीं बोल नहीं पाता है बेटा पूछ रहे चाबी कहाँ है त्रिजोरी का क्यों <laughs> बोलना बंद हो गया <laughs> किसको कितना कर्जा देना है नहीं पूछता बेटा को किसी किसका कर्जा लेना ही पूछता है? <laughs> वो भी नहीं पता बहुत मुश्किल था इसे अनुभव तो है उसको सुन तो रहा है। रहा है रहा है जवाब देना भी अनुभव मरण पूर्व काल मरण उत्तर काल में सदा है इसे अनुभव ना अनुभव कभी ध्वंस हो नहीं सकता होगा तो प्रतियोगित्व ना तब ती का अनुभव वही हो सकता है इसे है। वही अनुभव के कारण हो सकता है अनुभव का अभी नहीं होता अनुभव है नुभवत्व अनुभवत्वचन कारणता कार्यता अभवजन्य विरहेण अतिव्याणसंभवात्तृति विशेषणेन चेत न स्मृति है हेतु तो विशेषण लेकर क्या फायदा होगा अनुभव तो अच्छे अनुभव रोही जन्य का, का हम भावना में मान लेते हैं इतने से सकल दोष दोष भी जो निवृत्त हो गया ये भी दोष निवृत्त हो गया यद्यपि दंडी पुरुष के प्रति भी अनुभव कारण था धन के प्रति भी अनुभव कारण है अवच्छेद अति व्याप्ति निवृत्त हो गया ते वह स्मृति हेतु तम तो तो में विशेषण की कोई जरूरत नहीं है यह पूर्वकता है सिद्धांत समस्या होगा स्मृति है लेकिन वहां अनुभव जन्य तो है तो वा तो ही अनुभव तो अच्छी अनुभव जन्य संस्कार जन्य ही तो स्मृति है ना संस्कार मात्र जन ज्ञान स्मृति संस्कार से कुदा हा? अनुभव इसे अनुभव जन्य स्मृति संस्कार द्वारा है ना है तो वहीं से अनुभव जन माना जाए कितने पीढ़ी पहले लाखों पीढ़ी पहले वशिष्ठ पैदा हुए थे है ना आज अपने आपको क्या बोलते हुआ? मैं वशिष्ठ का पुत्र हूँ वाशिष्ट गोत्रोत्पन्न हम है कि नहीं, नहीं। विश्वामित्र कब मर गए आप कब पैदा हो रहे हो विश्वामित्र गोत्रोत्पन्न विश्वामित्र का बेटा हूँ परंपरा से मानते हो कब तो कब तो है गोत्र उस ऋषि का मैं संतान उस परंपरा से पैदा हूं उस से है। एक का मैं पुत्र भावना बनता है यथा तथा यहां पर भी अनुभव और स्मृति के पीछे संस्कार तो कड़ी है एक कड़ी व्यवधान कोई महंगा नहीं है जब लाखों कड़ी व्यवधान आपके लिए महंगा नहीं पड़ रहा और सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो ब्राह्मणों में विचार होता है ना गोत्र उत्पन्न ब्राह्मण हो सब बढ़िया बहुत गौरवान्वित ब्राह्मण ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण गोत्र उत्पन्न ब्राह्मण माना जाता है माध्यम संप्रदाय बता रहा हूं बाद में पता नहीं इधर हम लोगों का सर हमेशा ऊंचा रहता था कहीं भी जाएंगे तो ज्यादा पूजा होती थी सबसे पहले इनको बुलाओ इनको बिठाओ इनका स्वागत करो चलाओ फुलाओ दक्षिणा दो इनकी पूजा पहले गोत्र उत्पन्न है। देखो ऋषि सम्मान से आज भी हमें विशेष सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है। और गोत्र वाले से भाग के खड़े रहते हैं कि गोत्र उत्पन्न रहा यहाँ तक हमारे गांव में चले जाएंगे ना कुंदापुर में पिजाड़ी तरफ हम लोग सड़क पे चलते हैं तो शूद्र जो होते हैं तो तो खेती में उतर जाएंगे सड़क में पार करने की हिम्मत नहीं आज आज भी ये हाल है शूद्र तो कभी सड़क पर नहीं रह सकता चेती पे उतर जाएगा नीचे चला जाएगा दूर हो जाएगा जो क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण दूसरे वो सब लाइन खड़े हो जाएंगे साइड में पार नहीं करेंगे आप पार हो जाएंगे तब वो चलेंगे तो, तो वहीं खड़े रहेंगे हाथ जोड़ के इतना सम्मान आज भी संन्यासी होने जब पहली बार गया था बारह साल बाद गुरु जी का आदेश हुआ तब भी तब तो और डबल से ट्रिपल सम्मान बढ़ गया ना तो का तो सम्मान है ना तो मैंने देखा कि गुरु जी ने इसलिए भेजा है अहंकार की परीक्षा है कि कितना सम्मान स्वीकार करके जाएगा यह विनम्रता पूर्वक रहेगा बहुत विलक्षणता है आज भी स्थिति इसीलिए अनुभव अवच्छिन्न तो अनुभव जन्य स्मृति है ऐसे मानने में कोई दोष नहीं है यद्यपि अनुभवत्वचन अनुभव जन क्या होता है संस्कार संस्कार है स्मृति कहते हैं स्मृतव अति व्यापतिवारणा ये वद उपादान ये स्मृति है तो सब जाना स्मृति में अति निवारण करने के लिए क्योंकि स्मृति अनुभवत्चन अनुभवजन भले है ना अनुभवत्वाचिन्न अनुभव जन्य संस्कार संस्कार स्मृति है लेकिन स्मृति स्मृति से जन्य नहीं होता अभी स्मृति निवरण के क्या करना पड़ेगा स्मृति हेतु कह दो तो स्मृति का कारण है वो भावना है स्मृति का कारण स्मृति नहीं है स्मृति व्यक्ति निवृत्त हो जाएगा कैसे संत्य को वर्णन करेंगे तथा स्मृतिम प्रति अव कारण न तो स्मृतिर स्मृति के प्रति अनुभव कारण है स्मृति के प्रति स्मृति कारण नहीं है स्मृतिम प्रति अनुभव कारण न तो स्मृतिर अतः घटस्मृति प्रति घटा से घटाभव कारण न तो घट ज्ञान इसलिए घटस्मृति के प्रति घटानुभव घट अनुभवत्व होगा घटक ज्ञान घटक घट स्मृति भी आ जाएगा घटक ज्ञान घटक ज्ञान कहोगे ना वो यथार्थ ज्ञान भी हो सकता है घटक ज्ञान यथार्थ घटक ज्ञान भी हो सकता है स्मृति घटक ज्ञान भी हो सकता है ज्ञान कहने से तीन हिस्सा आ जाता है हमारे सामने यथार्थ अनुभव अथार्थ स्मृति तीनों को हम ज्ञान लेते केवल कहोगे के एक ज्ञान घटक ज्ञान तो ज्ञानत्व घटक ज्ञान तो समस्या क्या हो जाएगा वह घटक ज्ञान कौन सा है यथार्थ अनुभव है अथार्थ अनुभव है यह स्मृति है तो क्या पता चलेगा इसलिए आपको जब कभी भी स्पष्ट कथन करना है तो वो कहना पड़ेगा घट अनुभवत्तावच्छिन्न घट ज्ञान घट स्मृतिवचिन्न घटक ज्ञान घट भ्रमत्तावच्छन घटक ज्ञान भेद करना पड़ेगा अवच्छेद जब तक नहीं कहोगे केवल घटक ज्ञान कहने से वस्तु के भेद ज्ञान नहीं हो सकता अवच्छेद तो अवच्छेदों का महत्व समझ में आता है वस्तु एक अवच्छेद तो भेद से अलग वस्तु का कारण तो उसके अंदर आ जाता है इसलिए कहते देखो घटानुभव घटानुभवत्वे अनुभवत्व नहीं व घटक का कारणत्व न तो घट गट ज्ञानत्व ना घट ज्ञानत्व न जो है घटक ज्ञान घटस्मृति के प्रति कारण नहीं होता घटस्मृति के प्रति घटानुभवत्व घटक ज्ञान कारण होता है क्योंकि यदि वह घटस्मृति यथार्थ स्मृति है तो घट यथार्थ था अनुभवत्व तो कारण कहना पड़ेगा का। और आजकल घटस्मृति बोल रहा हूं और यथार्थ स्मृति भी हो सकती है इसे घटानुभव बोलूंगा तो यथार्थ अनुभव भी हो सकता है इसे जैसी स्मृति वैसा अनुभव कारण घट का यथार्थ स्मृति हो रहा है तो घट का यथार्थ अनुभवत्व घटार्थ अनुभव ज्ञान ही कारण होगा घट की यथार्थ स्मृति है तो घट का यथार्थ अनुभवत्वावच्छिन्न घट यथार्थ अनुभव ज्ञान ही कारण होगा घटस्मृति जैसी है कारण भी लेना पड़ेगा उसका अवचेद भी उसी प्रकार से लेना पड़ेगा न तो घट ज्ञान तथा निष्ठता या घटा घटा निष्ठा कारणता इसलिए घटस्मृतिता निरूपित तटात्म्छेदेदक केवल नहीं है तेनो घटानुदेन का स्मृति में विशेषा प्रति है ना इससे स्मृति में अति व्याप्ति हो रही है अनुभवत्ष्ट कारणता निरूपिता कार्यता जैसा भावना में है वैसा स्मृति में भी गई लक्षण तो अति व्याप्ती हो गया निवृत्ति कैसे करूंगा स्मृति हेतु स्मृति, स्मृति के प्रति स्वयं स्मृति कारण नहीं होता स्वयं के प्रति स्वयं कोई कारण नहीं स्वस्थ स्वय स्वयं जन को भवित न रहती सिद्धांत स्वस्थ स्वयं जन को न भवती आपका पिता आप ही नहीं होता आपका माता आप ही नहीं होता आपका माता पिता दूसरे होते स्वस्य, स्वयं जनको न भवगी अपना हम स्वयं ही जन्म का कारण हम है लेकिन जनक नहीं है दोनों बहुत अंतर है अपने जन्म के कारण हम खुद हैं खुद अज्ञानी थे, मूर्ख थे कर्म धर्म पाप पुण्य पाप कर बैठे हैं जन्म जन्मांतर तब तो जन्म हुआ है तो अपने जन्म के प्रति हम कारण जरूर है लेकिन जनक नहीं है दोनों में बहुत अंतर है जनक पिता होगा पुत्र से पिता नहीं होता है ना किसी पिता से उत्पन्न हो जनक हो न भवदे इस न्याय के आधार पर स्मृति के प्रति स्वयं स्मृति कारण नहीं है अति स्मृति हेतु कहने से स्मृति में अतिव्यापति निवृत्त हो जाएगा अतिव्याप्ति वारणा स्मृति तुम तो उत्तम नहीं स्मृति ही स्मृति हेतु आप तो स्मृति जो है स्वयं स्मृति के प्रतिकारण नहीं है अत नात्र अति व्याप्त आलम इसलिए कोई अतिव्याप्त दोष अब नहीं रह गया इसलिए प्रत्येक बार लोग सोचते ना कि कोई अंशी एक बार बोल दे अनुभव गया दूसरे बार जो कोई बोल रहे हो स्मृति है नहीं है हर बार ये कोई छी बोलोगे तो हर बार अनुभव होता है हर बार अनुभवत्व नहीं कोई आपकी दृढ़ स्मृति के प्रति होता है मैं देख बार दो बाद में अपने आप एक वी होते रहे स्मृति संस्कार स्मृति संस्कार कारण का नुभव नहीं होता बार बार बोलना पड़ता नहीं इसीलिए फिर भी भूल जाते अनुभव भी परिपक्व नहीं है ऐसे संस्कार परिपक्व नहीं हो रहा है, है? कभी कभी स्मृति हो जा रही है कभी नहीं होती है इसका मतलब क्या है यदि स्मृति के प्रति स्मृति कारण हो जाता जितनी बार मैं स्मरण करता हूँ आगे और दृढ़ होते जाना चाहिए नहीं होता बल्कि कई बार दो चार बार स्मरण करते हुए संस्कार ही खत्म हो जाते हैं बार बार उसका अनुभव करना पड़ता है बार बार श्रवण करना पड़ता है स्वयं को सुनाना पड़ता है स्मृति के प्रति स्मृति कारण नहीं होता है राग बढ़ता है।, है स्मरण नहीं पड़ा राग अलग चीज है स्मृति अलग चीज है राग और स्मृति जितने बार स्मरण करोगे राग मजबूत होते जाता है वो कौन मना कर रहा है हम स्मृति से स्मृति की मजबूती नहीं होती ये कर रहे हैं अलग अलग कार्य कांड में मना थोड़ी कर बार बार किसी विषय का स्मरण करो विषय दृढ़ होता है स्मृति दृढ़ नहीं होती उस विषय का संस्कार दृढ़ है कि स्मृति के साथ उस विषय का अनुभव भी होता है मान संभव करते हो बार बार बार वह मानस अनुभव की दृढ़ता का कारण बन जाता पल्ल वल कल्पनाते फालतू की इतनी लंबा थोड़ा दो विशेषण थे उसकी जो अति व्याप्ती का कर निवारण करने के लिए इतना विस्तार से जो समझाया है उसी तरह से है जैसा कोई कवि चैत्र मास में वसंत ऋतु में निष्पन्न में नए कोमल पत्तों का वर्णन करने में बहुत मोटा पुस्तक लिख जैसा प्रलाप होता है तदव इतना विस्तार से मैंने कथन किया है सीधी साधी बात ही पदकृतिकार ने कह दिया था दोनों विशेषणों का व्यक्ति कैसे निवृत्त हो है इतना विस्तृत चर्चा जब किया गया है उसी प्रकार है जिसका पल्लव कल्प पल्लव तल्लज पल्लव मने पत्ता उसका तल्लज मने नूतन नया पत्ता की श्रेष्ठता पल्लव हो गया नया पत्ता तल्लज मन उसकी श्रेष्ठता का वर्णन के सदृश अनल जल्पेन ये पर्याप्त अच्छा अब आइए स्थापक का लक्षण मूल में अन्यथा अतन पादक अन्यथा अत्या पुनः तद अवस्था का संस्कार अन्यथा करते है कोई भी चीज है मान लो आप कैलेंडर देखा है रोल करके रख देते हैं गोल करके कटाई है।, है गोल करके रख देते हैं कोई भी चीज है इधर से आप बना के जो रख दो एक तरह से तय करके रख दीजिए तो खोल देंगे तो क्या होता है फिर वो भागता है वापस वो जो पहले बार तो सीधा ही था इन गोल करके रखे हुए अवस्था में उसकी एक संस्कार विशेष बन गया जब जब आप उसके अन्थाकरण करेंगे व पुनः तद अवस्था को प्राप्त करने का जो प्रयास करने के प्रति जो कारण कारणमुदा वस्तु उसके अंदर है उस संस्कार विशेष का नाम स्थिति स्थापन अतः कहा कट आदि पृथ्वी वृत्ति ही कट मने चटाई आदि पृथ्वी मात्र में वृत्ति है जल तेज वायु आकाश का इत्यादि में नहीं होता केवल पार्थिव कार्यों में यह मिलेगा पार्थिव कार्य पृथ्वी के कार्यो में पृथ्वी है नहीं कहा इति गुणा और गुण का लक्षण करो प्रकृति में देखिए गुण का लक्षण द्रव्य कर भिन्न सती सामान्यवान गुण द्रव्य और कर्म से भिन्न होता हुआ सामान्य मन जाति वाला गुणत्व जाति वाला वस्तु का नाम गुण है जाति वाला वस्तु का नाम पदार्थ का नाम गुण है पूरे चौबीस गुण पढ़ लिए, पढ़ने के बाद गुण गलत सामान्य कर्ण से आगे हम सत्ता को पर सामान्य और सत्ता कहां कहा रहती है द्रव्य गुण कर्म तीनों में है ना इसे द्रव्य द्रव कर्म भिन्न सत्ता वाला कहने से द्रव्य भी है गुण भी है कर्म भी है आते तो अति द्रव्य और कर्म अतिव्याप्ति हो रहा था गुण का लक्षण सप्तावत्तम गुण से लक्षण इतना कहेंगे द्रव्य और कर्म में भी अतिव्याप्ति हो जाएगा उसे निवारण करने का कर, कह कर दिया द्रव्य कर्म भिन्न सती सत्तावत्तम गुण से लक्षण इस प्रकार से चौबीस गुणों का विचार पूर्ण हो गया नव द्रव्य चौबीस गुण पूरा होगा और आप तीसरा पदार्थ अथ कर्मादि लक्षण प्रकरण अब कर्म आदि उनके लक्षण का प्रकरण आरंभ होता है कर्मण किम लक्षण कहते हैं चलनात्मक कर्म चलनात्मक चल एजन कंपन के स्वभाव कंपन के बिना कोई चलनात्मक क्रिया हो ही नहीं सकती कंपन के बिना नहीं कंप ही स्पंद ही सर्वप्रथम क्रिया का अति सूक्ष्म स्वरूप होता है स्पंद कुछ योग कहते हैं यहां चलनमे झ्रिकनम योगवास आपने सुना होगा तो बार बार ये करते हैं कभी स्पंद हो गया ब्रह्म अच्छा है स्पंद, स्पन्द के कारण से सारी सृष्टि हो गई और शय दर्शन में स्पंद की तो बहुत ही महत्व है आचार्य अभिनव गुप्त कारिका लिखा है अद्भुत ग्रंथ है अद्भुत संसार का रहस्य माया का स्वरूप को समझना है तो स्पंदकारिका अद्वितीय ग्रंथ है अभिनव गुप्ताचार्य ऐसे कुछ ग्रंथ है जो भले वेदांत दर्शन साक्षात संबंध नहीं है यानी वेदांत के अनुकूल तत्वों को सुस्पष्ट कर एकदम साफ जो वेदांत की प्रकट ग्रंथों में नहीं है साफ वहां है उन्होंने मेहनत किया कि शिव शक्ति के बिना शक्त होकर के को निर्माण नहीं कर सकते तो आचार्य शंकर भी अपने सौंदर्य लहर का पहला श्लोक में कहते हैं शिव सत्यायुक्त कह तो रहे हैं बहुत शंकराचार्य जी उस बात को मान रहे हैं अपने सौंदर्य शक्ति के बिना शिव शक्त होकर कुछ भी करने में समर्थन नहीं हो सकता। तो चलनात्मक कर्म, स्पन्न चलन क्रिया इसका लक्षण वास्तव में प्रकृति में देखिए संयोग भिन्नत्व सती संयोग असमवा कारण कर्मा संयोग अभिन्नत्व छपाए गलत है संयोग भिन्नत्व सति बना लेना उसको यदि अभिन्नत्व काट दो संयोग भिन्नत्व सती संयोग असमवा कारण कर्म संयोग का असमवाय कारण कर्म ये कोई भी संयोग होता है दो वस्तु दूर में बैठा हुआ है इनका संयोग करना है तो उसका पीछा कारण कौन है कर्म समय कारण हमेशा द्रव्य होता है कारण इस द्रव्य में होने वाली क्रिया हो जो कर्म इसमें ना हो यहां जाकर इससे जुड़ेगा नहीं संयोग होगा नहीं इसलिए दो द्रव्यों के बीच में होने वाला संयोग रूपी गुण का असमय कारण दो कर्म है लेकिन पहले आपने पढ़ा संयोग संयोग भी होता है है ना हस्त तरुण संयोग हुआ तो शरीर तरु संयोग से संयोग भी माना गया यह हस्त संयोग से शरीर तो संयोग हो गया आपने हाथ से पेड़ को छू दिया तो शरीर का ही पेड़ से संबंध हो गया यह अनुभव नहीं है तो अनुभव करा दें हमारे यहाँ बहुत जगह बिजली के तार खुले पड़े हैं जगह जगह पे आपका अंगुल से छुआ देंगे तो पता चलेगा शरीर भी छू दिया कि नहीं छू दिया थोड़ा शरीर पहुंचा पाएगी चलाता है बच्चे भागता है तो हस्त तरु संयोग से शरीर तरु संयोग भी होता है वहां पर शरीर तरु संयोग के प्रति हस्त तरु संयोग क्या है असमय कारण अत्य संयोग के प्रति संयोग असमय कारण में नहीं हुआ संयोग असमय कारण इतना ही लक्षण करूंगा ऐसे संयोगों में अतिव्याप्ति हो जाएगा वरना हो इसे क्या करना पड़ेगा संयोगिन्न स्थिति विशेषण देना संयोग संयोग असमय कारणम ये क्या है कर्म का लक्षण कर्मणा लक्षण आप कर्म पांच प्रकार के हैं उत्पण अपक्षेपण आकुंचना प्रसारण गमन उन्हीं पांचों के बता रहे देखिये ऊर्द्व ऊर्ध देश संयोग हेतुपण वस्तु तो नीचे है उसी के के साथ संयोग होने प्रति कारण होता कर्म है उसका नाम उत्क्षेपण ऊपर ऊपर की की ओर फेंकना किसी वस्तु ओर फेंकोगे तो उस वस्तु को ऊपर के देशों के साथ संयोग होते जाता है इसके कारण ही कारणभूता जो कर्म आपके हाथ से हुआ उसका नाम उत्क्षेपण आधो देश संयोग हेतु तो अपक्षेपण और ऊपर नीचे की ओर फेंका नीचे नीचे अलग अलग देशों में अधो देशों के साथ संयोग होते हुए जिमी तक चला जाता है वस्तु कहीं न कहीं रुकता है जाकर के वह नीचे के देशों के साथ संयोग की, की प्रतिकारणी ही भूता जो कर्म आपने किया है उस कर्म का नाम अपक्षेपण शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु रांचन शरीर का सन्निकृष्ट संयोग अपने हाथ है सामने उसको अपने ओर लाए संयोग का प्रतीक कारण हो उसका नाम क्या है आकुंशन और नजदीक हमने फैला रहे उसका नाम प्रसारण प्रकृष्ट संयोग है तो प्रसारण इसी प्रकार से धान्य राशि है बटोर दिया उसको बटोर कर दिया तो क्या हुआ सनिकृष्ट संयोग कर रहे हो बटोरने का नाम आकुंशन फैला दो उसको उसका नाम प्रसारण अन्य सर्वम गए कूद ना फांग ना ये सब दुनिया होते हैं यह सब क्या है गमन कोटी में ले लेना यदि भी सब कुछ गमन ही है ऊपर गुड़ जाना भी गमन है नीचे गुड़ जाना भी गमन है फैलना भी गमन है आगमन चित्तन होना भी संकोचन भी गमनी है लेकिन शिष्य बुद्धि वैशिध्यार्थम विषय विभाग पूर्वक समझा और अन्य सर्व गमन में अन्य सर्व कानी चितानी ये कौन कौन है कदम पाने पाठ पढ़ लेना धातु <laughs> पाठ पढ़े हो नहीं पढ़े धातु पाठ देखा भी नहीं होगा कईयों ने तो जिन ने देखा है तो ठीक है देखा नहीं अभी तक ना कई लोगों ने देखा नहीं धातु पाठ, परिभाषा पाठ गणपात ये सब पुस्तक अलग अलग होते छोटे छोटे पुस्तक मिलते हैं उनको देखना है चाहिए सारे धातुओं का वर्णन मिलता है उसमें दो हजार दो में से लगभग दो हजार धातु पाणी धातु पाठ में विद्यमान में छिपा हुआ है सौत्र धातु करते हैं? करतेमान धातु सूत्रों में विद्यमान धातु पाठ में विद्यमान नहीं है तो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है नहीं कि परिभाषा पाठ एक परिभाषाओं से युक्त है लिंगानुशासन भी कुछ लोग पाठ मानते हैं चौसठ श्लोकों वाला लिंगानुशासन है और आपके गणपाठ एक श्रीकावे गणों से युक्त गणपाठ है 191 गण होते हैं टोटल उनके गणपाठ नामक ग्रंथ में मिलता है ये सब अलग अलग ग्रंथ हैं सब पाणिनिकृत अलग अग हैं और उणाली पाठ भी अलग उणाली सूत्र शाखाकृत होता है पंचपादी भी उणाली है दस पादी पाठ भी है उन्नाली सूत्रों का अलग एक पुस्तक मिलता है और सिद्धांत कुंवरी में सिद्धांत कुमरी का चतुर्थ खंड में उणाली पंचपाद आपको रखा हुआ है लोग पढ़ते हैं उसको वहां तो इस तरह सभी चीजें हैं तो वहां अन्य सर्व गमनम को विस्तार रूप में आप पाणीनी धातु पाठ में सकल धातुओं के साथ उस धातु अर्थ निर्देश के माध्यम से सकल प्रकार की क्रियाओं का वर्णन कर दिए हैं और सारी क्रियाओं को आप गमन कोटि में ही लेना है इस पर न्याय बोधनी कहते हैं कुछ कहे नहीं सामा सामा सामा सामान्य सिकम लक्षणम सामान्य पर न्याय निकाल कहेंगे सामान्य सिकम लक्षण नित्यम एकम एक है और अनेकों में अनुस्यूत जो है उसी का नाम सामान्य अनेकों घट में घटक नाम का चीज अनुस्यूत होकर के में आ रहा है सकल घटों में घटक संवाय संबंधे अनुसूित होकर अनुभव में आ रहा है सकल मनुष्यों में नाम का चीज समवाय संबंधन अनुसूत होकर के अनुभव में आता है ग्रेवी गुण कर्म रूपी तीन पदार्थों में सत्ता नाम के विशेष धर्म संवाय संबंध अनुसूत होकर के अनुभव में आता है सकल शब्द पदार्थों में पदार्थत्व पदार नाम का वस्तु पदार्थत्व जेयत्व अभिनेत वाच प्रमेयत्व इत्यादि धर्म भी हमें क्या हो रहा है संवाय में आ रहे हैं ये सारी चीजें क्या हो जाते इनका नाम सामान्य है वे नित्य हैं और वे एक होता है घटो घट अन में भी एक ही घटत होगा अनेक घटत्व नहीं होते औपाधिक भेद से घटत्व को अलग कर सकते हैं सात घटत बना सकते वहा नील घटतत्म पिथघ घटतम रक्त घटत सात रूप है, दो गंद है, हैं नहीं। दो गंद है है, दो दो नहीं, ना, इसलिए कर सकते गटक्तं, गटक्तं। को ले कर के भी प्रकार का घटा बोल सकते हो इस तरह के जो घटत्व का भेद आप कर रहे हैं वह घटत्व औपाधिक भेद है का स्वतः का, का भेद नहीं है आते घटत एकमे वित्यम च नित्य एक कहाँ रहता है द्रव्य गुण कर्म द्रव्य गुण और कर्म में समवाय सम और बाकी जो पदार्थत्व जो रहते हैं वो तादात पदार्थों में रहेगा या स्वरूप संबंध से रहेंगे लेकिन संवाय समझ से नहीं रहेंगे जीव रहेगा घट घट में भी ज्ञा ज्ञान में भी ज्ञा ज्ञान में क्या है, में है ना व्यवसाय ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान दर्शन में एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से जान पा ज्ञानगत प्रत्यक्ष का तो वेदांत भाषा में विचार किया एक घट प्रत्यक्ष है एक घटक ज्ञानगत प्रत्यक्ष होगा पहला घट का प्रत्यक्ष होगा बाद में घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा ये प्रक्रिया मानते पहले घट ज्ञान हुआ फिर तो घट ज्ञानवान हम नम ऐसा अनुभव हुआ तार्श घट ज्ञान वाला मैं यह घट ज्ञान तभी तो प्रत्यक्ष हो जाऊ ऐसे प्रक्रिया कुछ प्रकरण ग्रंथों में माना गया है परम सत्ता अपरम चुवित आदि वो दो प्रकार का है एक पर सामान्य है एक अपर सामान्य है कुछ लोग तीन कह दिया एक पर सामान्य तो केवल पर ही रहेगा वो कभी अपर नहीं होगा अपर सामान्य केवल अपर ही होगा और बीची गुज जो होते वो परपर सामान्य पर भी है और अपर भी है जैसे द्रव्य परापर सामान्य सत्ता के दृष्टि से वो अपर है घटत्व की दृष्टि से पृथ्वी के दृष्टि से वो पर है पृथ्वी कैसा है परापर सामान्य घट दृष्टि से वो पर है द्रव्य दृष्टि से अपर है द्रव्य न है पृथ्वी तो केवल पृथ्वी नहीं भी नहीं हुआ और पृथ्वी घटपट सभी में रहता है इन घटत्व तो केवल घट में है अरे पृथ्वीत्व तो घटत घटत दृष्टिया पर सामान्य हो जाएगा द्रवित्व तो दृष्टिया अपर सामान्य हो गया इसे पृथ्वी में परापर सामान्य भी कुछ लोग मानते हैं इनका कहना है कि नहीं नहीं सब अपर में भी न एक ही पर है सत्ता बाकी सब अपर है।, पर है परापर नाम के एक विभाग बनाना नहीं है अपरम द्रवित्वादी इस पर करते हैं। सामान्य अनेक नित्य होता हुआ अनेकों में रहने वाला वस्तु का नाम सामान्य है। साने अनेक संवय तत्व संयोगा तथा तदवारणा विशेषण कहते कि देख के नित्यत्वेषण निकाल लक्षण कितना बचेगा अनेक इधर लक्षण रहेगा नहीं अनेक जो संयोग रह रहा है कहा है संयोग दो में रह रहा हमेशा संयोग क्या होता है दो में विभाग दो में परत परत दो में क्या कहते इसलिए हम अव्याप्य वृत्ति गुण कहा था ना पहले? अव्यापी गुण और व्यापक वृत्ति गुण अव्यापुण हमेशा अनेकों में समय समय से रहता मतलब एक से ज्यादा दो का नाम भी अनेक है। ना एक थी, ना इसे दो के पीछे रहने वाले संयोग को भी हम क्या कहेंगे अनेक में समय समय, समय से रहने वाला इसने अनेक में समय समय से रहने वाला कौन हो गया संयोग लक्षण किसका कर रहे थे सामान्य कहा चला आ गया संयोग में इसे क्या कहना पड़ेगा और क्या है तत्व संयोगाद सत्ता संयोग विभाग आदि अव्यापति गुणों में विद्यमान होने से त्र अतिव्याप्ति वहां व्याप्ति हो जाएगी तदवारणा उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए नि्यत विशेषण चलो फिर दो दो नित्य नित्य है सामान्य नित्यत्म इतना परमाणु संवेदा आकाशाद व्याप्ति आकाशादार्थम् हो जाएगा तदवारणावेदत्व कथित करो फिर संवेदत्व अनेकत्व को निकाल दो नित्यत्व सती समवेतत्व ऐसा है कह क्या कहूंगा नित्यत्व सती संवेदत्व ऐसा लक्षण कर दीजिए अनेकत्व अनुपादा ने कहीं कहीं पर अनेक संवेदत् अनुपाद पाठ है तो संवेदत्व काट देना अनेकत्व अनुपादा ऐसे पाठ बना लेना अनेकत्व अनुपादाने ने ऐसे पाठ कर अनेक संवेदत्व जी ने पाठ है तो और संवेद सब काट देना बना रहे तीसरी पंक्ति न्यायोजनी संख्या एक सौ पांच अंतिम शब्द में अनेक तत्व अनुपादा ऐसा पाठ है वह समवेत शब्द काट देना अनेकत्व अनुपादा तब लक्षण कितना बचेगा नित्य सती समवेत तत्त्व इतना ही बचा अनेक शब्द को आपने निकाल दिया नित्य विशिष्ट अनेकत्व नहीं कहोगे लक्षण कितना बचेगा समवेत तो। ही मात्र को आप लक्षण दोगे तो आकाशगत एक परिमाण आद जल प्रमाणगत रूपाद चाहती व्यापति आकाशगत जो एक नित्य होता हुआ से रहता है आकाश में कि एक का निगतम विशेषता क्या है नित्यम क्या हमेशा अनित्य होते हैं एक में क्या होता है नित्यगतम नित्यम अन्य गांधी नित्य इसलिए आकाश में जो एकत्व है है वो क्या है वो नित्य और वह एकत्व आकाश में संवाय समझ से रहता है तो समय तो, तो, तो, तो, तो चला गया आकाश तो का में रहने मेरा कैसा है नित्य भी है और वह आकाश में संवाय समझ से रहता है क्योंकि सगुण है एक क्या है संख्या संख्या गुण गुण होने से गुणी रूप आकाश में समवा समझ से रहेगा ठीक है ना नित्य तो नित्य लक्षण चला गया आकाश का में और आकाश का परिमाण में भी वो तो परिमाण भी आकाश में जो तो रहता है परिमाण परिमाण तो तो नित्य वो संकोच विकासशाली नहीं है नित्य परिमाण नहीं ना आकाश में आकाश का तो परिमाण नित्य है और आकाश का परिमाण आकाश में किसम से रहेगा संवाय इसे नित्य समय तो आकाश का परम महत्व परिमाणु में क्या कहा था नित्यगतम नित्यम अनित्यगत्यम पाकज में पाकज का जब विचार हुआ था रूपादी चतुष्ट क्या घातो पर पृथ्वी में रहने वाले रूपादी चतुष्ट परमाणु में भी अनित्य जलादि में नित्य परमाणु में अर्थात क्या है जलीय रूप जल में नित्य रहता है कौन सा जल परमाणु जल जलीय परमाणु में रहने वाला जो परमाणुगत रूप, रूप वो क्या है वो नित्य और वह रूप रहता है परमाणु में समाद तो नित्य के स्थिति संवेद जल परमाणुगत रूप में व्यक्ति के लक्षण जल परमाणु स्पर्श जल परमाणु का में, सभी में चला गया उसमें रहने वाला हो जाता जलिय परमाणु तेजस परमाणु और वायु परमाणु और रूप रसगंध स्पर्श जो भी है वे क्या होते हैं वो नित्य होते हैं और समय समय से रहते हैं नित्य संवेदत्म जल परमाणु आदि विद्यम रूप में लक्षण चला गया है जल परमाणु आकाशगत नित्य संवेदत्म बता दें जल परमाणुगत रूपादि कैसे है और आकाशगत एक प्रमाण आदि नित्य होते हुए समय समय वाले वस्तु हैं अतः अनेक संवेद विशेषण अनेक समय विशेषण देना पड़ेगा नित्य वह हुआ अनेकों में समय समझे रहने वाला होना चाहिए और आकाश मेरा मेरे आकाश में रह रहा है वह अनेकों में नहीं रह रहा खुद आकाश क्या है एक ही अनेक है ही। परिमाण एक आकाश में रह रहा है अनेक आकाश तो है नहीं इसे अनेक समय तक तो नहीं और परमाणु में रूप भी परमाणु में रह रहा केवल अनेकों में तो नहीं रहना है ना तब तक परमाणु प्रमाणु तब तक परमाणु में ही रहेगा इस परमाणु कर पुष्प परमाणु में थोड़ी चला जाएगा एक परमाणु में रहने वाला रूप अन्य परमाणु में भी रहेगा क्या दो परमाणु रहेगा नहींक नहीं रहेगा जिस, तो रहे जिस परमाणु का जो रूप है वो उसी परमाणु में रहता है दूसरों में नहीं रहता अतव प्रमाण कर रूप परमाणु में रहने से एक संवेद है अनेक संवेत नहीं है इसे अनेकत विशेषण देने सत्य व्याप्ती निवृत्त हो जाता है नीचे टिप्पण कार कुछ कहने जा रहे देखिये नन एक लक्षण नित्य संयोग अति एंड फिर भी नित्य संयोगों में अतिव्याप्ति हो जाए जो लोग मानते हैं नित्य द्रव्यों का परस्पर जो संयोग है वह भी नित्य है जैसे यहाँ पर अब आकाश भी है काल भी है दिग्ध भी है आत्मा भी है सब विभू पदार्थ है ना और विभु है सारे विभू होने से आकाश में हुआ काल भी होगा दिख भी होगा आत्मा भी होगा यहाँ पे सभी है यहाँ पे हो सके आपस में बिना टकराए बिना लड़ाई झगड़ा किए रहते साथ में है कि नहीं? सब निरवय होने के नाते से एक तरह पाते हैं, सावय होते तो कैसे बैठते हो। आप लोग सावय है बिबू थोड़ी हो सकते हैं सावय होगा बिबू नहीं हो सकता एक किंचित देशावचिन्ह होगा आकाश का दिख आत्मा निर्य होने के नाते विभु होकर सर्वत्र व्यापक पर फैल करके रह पाते लेकिन इनका संयोग भी मानना पड़ेगा क्योंकि दिया है, और द्रव्यों का आपस में संयोग होता है और नित्यों का संयोग को भी नित्य ही मानना पड़ेगा और संयोग हमेशा अनेकों में रहता है तो आकाश और काल आकाश और दिग्ध आकाश और आत्मा काल और दिग्ग काल और आत्मा इत्यादियों का जो संयोग है इन संयोगों में लक्षण अति हो जाएगा नित्य संयोग अनंगीकारा कहते ऐसा नित्यों का संयोग तो मान ही नहीं सकते कहते क्यों नहीं मानेगे सिद्धांत के मानना पड़ेगा धर्मित्र भी और सहयोग मानना पड़ेगा ना कहते कि मानूंगा तब जब उससे कोई कारी भी दिखाई देता है मानूंगा वह चीज ना जिससे कुछ होता हो जिससे कुछ भी नहीं होता उसको मानने का क्या मान जाता मानने की जरूरत नहीं ना हम संसार के सकल वस्तुओं को सात पदार्थों में या सोलह पदार्थों में बांट के चिंतन जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं मोक्ष पाने के।, के लिए मोक्ष पाने के लिए वांछित जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक जितनी पदार्थ उतरी तो चिंतन करेंगे ना अब नित्य सहयोग को मानेगे आप मान लीजिए उस नित्य संयोग को मानने पर आपका तत्व चिंतन में क्या सहयोग मिलता है बताओ 21 प्रकार का धंस के प्रति वो नित्य क्या हमें किसी प्रकार का उपयोगी है तो हम मानेंगे नित्य संयोग मान लो तो वो ध्वंस करेगा ही नहीं ना तो दुखद ध्वंस के प्रति उपयोगी नहीं रहा वो तुख्त माने की जरूरत है इसलिए सिद्धांत द्रवि द्रव्य और संयोग सिद्धांत हम जो मान रहे हैं वो तत्व ज्ञान में स्वीकार करना है जो भी हम नियमावली बनाते हैं, किसी भी दर्शन का भी हो वह नियमावली केवल स्वदर्शन रूपित तत्व ज्ञान मात्र के लिए होता है न कि अनावश सर्वत्र लागू कर दो जैसे बहुत सारी परिभाषा व्याकरण में हम लोग लागू कर देते कहीं भी लागू कर देते हो एक विश्व तो परिभाषाएं किस संदर्भ में बना है किस परिस्थिति में बना है उसी के सदृश कहीं लक्ष्य मिलता होता हो वहीं पर वो लगे गए कि कहीं भी लगाते जाओ उसको तो व्याकरण भी परिभाषा है कन्या व्याकरण में लागू हो सकता है लेकिन सादृश्य मिलनी चाहिए वहां पर उस न्याय का जो आधार है वो आधार यहां पर मिलना चाहिए एक दर्शन का दूसरे दर्शन में कुछ न्यायों को हम ले जाते युक्तियों को ले जाते तर्कों को ले जाते हैं परिभाषाओं को ले जाते हैं तो वहां पर हमें आधार समान होना चाहिए जबरदस्त नहीं लगा सकते हैं। हर दर्शन अपनी प्रक्रिया को अपना करके तब तक तो ज्ञान प्रदान करने की प्रयास कर रहा है उस प्रक्रिया, प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक पदार्थ है उन्हीं को स्वीकार करता है और उसे स्वीकार करने जितने न्याय नियम लागू करनी है वो लागू करता अति उस न्याय देखने में बहुत व्यापक लग रहा है लेकिन उसको हमें सर्वत्र नहीं लगा सकते हर न्याय का अपना क्षेत्र निश्चित और एक न्याय को दूसरा न्याय काट भी देते हैं कब कहा कैसे ये समझने की बात है इसी के लिए तो ग्रंथ तो की व्याख्या लेने तो परिभाषा दुशक की जरूरत क्या है परिभाषा पर व्याख्या लिख दिया और दिखाया कौन सी परिभाषा शास्त्र सिद्ध है कौन सी परिभाषा न्याय पक्ष सिद्ध है कौन सी परिभाषा लोक सिद्ध है जिसको न्याय सिद्ध हम लोग न्याय सिद्ध न्यापक सिद्ध शास्त्र सिद्ध तीन प्रकार की परिभाषाएं होती है और कौन सी परिभाषा किस सूत्र में कैसे उत्पन्न हुआ और वो कैसे लगाया जाएगा यह सिखाने के लिए परिभाषा निशेद समझाते कहा कैसे होते नहीं तो किसी को कहीं भी लगा देते एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा ओम पूर्ण मत पूर्णम पूर्णा